प्रकार से सीख लेनी चाहिए उपासना की रीति पद्धति योगाभ्यास की परम्परा अच्छे प्रकार से समझ लेनी चाहिए व्यवहार की रीति पद्धति अच्छे प्रकार से समझ लेनी चाहिए आपने पठन पाठन के संबंध में कल कुछ बातें सुनी थी अब व्यवहार के संबंध में आप सुनने का प्रयास करें। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद का भाष्य करने से पूर्व भूमिका के रूप में एक बात कही कि मैं अपने वेद वेदभाष्य को इस प्रकार से करूंगा कि उस में व्यवहार की रूपरेखा अर्थात वेद के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए व्यावहारिक व्याख्या करूंगा दूसरे अंग भाग में पारमार्थिकता अर्थात मोक्ष का स्वरूप वेद के अनुरुपार क्या है पारमार्थिकता व्यावहारिकता इन दो भागों में मेरा वेद का भाष्य होगा व्यवहार में वेद व्यक्ति के लिए कैसा उपदेश देता है उसका व्यवहार कैसा हो मोक्ष प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति में वेद क्या उपदेश देता है उसकी क्या रीति है पद्धति है तो इन दो बातों का संकेत व्यवहार की बात व्यवहार भानु से पढ़ के देखी होगी या देख लेना उसमें एक बात कही इसका भाव ये है कोई व्यक्ति बहुत विद्वान बन गया व्याख्याकार बन गया लेखक भी बन गया उपदेशक अध्यापक बन गया ये हो गया पर वो धार्मिक नहीं है उसका व्यवहार धर्म का नहीं है धर्म के अनुरूप वो बर्ताव नहीं करता वो सुखी कभी नहीं होता और जो व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा है थोड़ी बातें समझता है और उसका व्यवहार धर्म के अनुरूप है वो व्यक्ति उससे सुखी होगा व्यक्ति बोलने में निपुण पढ़ाने में निपुण व्याख्याकार भाष्यकार अध्यापक आचार्य सन्यासी कुछ भी बन गया उसको धर्म का व्यवहार करना नहीं आता अथवा शब्दों में जानता है और व्यवहार धर्म के अनुरूप नहीं करता वो स्वयं दुखी रहता है और दुख देता आया समझ में नहीं आया क्या आया स्वयं दुखी रहता है ये उसका काम है एक पूरे व्यवहार की रूपरेखा नीचे से ऊपर है पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यत पदारो के स्प जानीक लाभ उ लौकिक उन्नति और मोक्ष सिद्धि करना ये पूरे व्यवहारेखा दोराव क्या बो पृथ्वीकरमेश्वर पर्यन्त इन सभी पदार्थों के गुण गुणकर्म स्वभाव को जानकर उनसे लाभ उठाना उपकार लेना ये व्यवहार है इस व्यवहार को करने वाला व्यक्ति लौकिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति इन दोनों को सिद्ध कर लेता इसके विपरीत है न उसकी लौकिक उन्नति होती अर्थात लौकिक जो सुख उसको मिलना चाहिए था जितनी मात्रा में वो उसको नहीं मिलता और मोक्ष का सुख उसको नितान्त नहीं मिलता कोई उदाहरण एकाद जैसे माफ कर आपने ईश्वर को शब्दों में जाना सच्चिदानंद स्वरूप ने जान लिया और ईश्वर के साथ उसके गुणकर्म स्वभाव के अनुरूप आपका व्यवहार नहीं है तो आपका ने तो लौकिक सुख संपन्न होगा और उन्हें मुक्ति का होगा और उदाहरण दे दो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे आपको जितनी रूचि आकर्षण अपनी पढ़ाई में है उतना ईष्टर साक्षात्कार इसकी उपासना में नहीं किसी को बताओ किस किस को ऐसी किसकी ऐसी स्थिति अपनी बताओ एक उदाहरण दिया आप विद्वान बनना चाहते हैं लेखक बनना चाहते हैं आचार्य बनना चाहते हैं संन्यासी बनना चाहते हैं पढ़ने में ऊंची से ऊंची विद्या प्राप्त कर सम्मान होगा आचार्य पद को प्राप्त करेंगे कहीं उपदेशक बनेंगे देश विदेश में जितनी इसमें रुचि है उतनी ईश्वर साक्षात्कार में ईश्वर उपासना में रूचि नहीं है तो आप व्यवहार को नहीं जानते आप बताओ किसकी है में सामने दो समो मैने पढ वाला पक्ष पर्वीसरो या आरम्भ बोलोढल बोलो ऊचा बोलो। बोलो। बोला करो अभि पढना उत्तर जो दिया जाए। ये याद र व्यवहार बोला के जा अभिना ये उत्तर जो न आचित्तर हाँ ये उत्तर देना चाहिए अभी तो पढ़ने में रुचि है ये व्यवहारिक बात नहीं कल वहाँ भ्रमण के पीछे ब्रह्मचारी इकट्ठे हो गए मैं देख रहा था और मैंने वो संकेत दिए थे कौन से थे वर्षा की डॉक्टर जी कहा आज हमारे आए नहीं चलो दिए थे ना अच्छा उस समय एक दो ब्रह्मचारी ने कहा इस कक्षा को आप ले लो ठीक है मैंने कहा व्यवहार सीकना चे समीक गलत क्यो थात्मक या गल है क्यो गलत था ये <laughs> स्त्री लिङ्गा नहीं, नहीं समझे ये व्यवहार अङ्गा मे बोले लो भाषा का वचन भाषा का जो है साथ रखो नहीं तो उसमें लोग हा लिङ्ग भाषा काग है, का है। अर्थात् व्यवहार का भाग है अलो आ तो क्या सुन रहे थे आप वो आप पढ़ने में रुचि विद्वान बनने में रुचि आचार्य बनने में रुचि उपदेशक बनने में रुचि जितनी रखते हैं उतनी ईश्वर साक्षात्कार में नहीं रखते हैं। आप सभी ऐसे ही हैं, तो हाथ खड़ा कर लो पता चल जाएगा एक भी नहीं है ऐसा है हाँ जी बोलो आपका क्या है आप खड़ा क्यों नहीं करते अब कहने पर क्यों किया हुँ? अब इससे ये पता चला आप व्यवहार को नहीं जानते जितने आश्र जानते हैं उतने जानते हैं इसका अर्थ यह नहीं करना किसी भी विषय में व्यवहार को नहीं जानते क्या समझे आप इसका यह अर्थ नहीं है अर्थात पूरे व्यवहार को नहीं जानते आप क्या अर्थ समझे आप जानना बहुत है बहुत से व्यवहार आपके बहुत अच्छे हैं ये जो अंश मंश दे आ व्यवहार हानिकारक है और ये माता है सारे माता बेटी कल्याणी सार गो को अप्राप्ति इच्छा बता कल्याणी जता इच्छा चिकी का ईश्वरप्राप्ति व्यवहारे सारे लगभो छोडता सारे कार्ये उल्टा व्यवहार ईश्वर सबसे अधिक उचित और विशेष साधान ईश्वर व्यवहारणा और इ साधानी किं कर्मा व्यवहार मे जी साधानी ईश्वर चाहि उत्सरे के साधानी नही र चेता उल्टा इ असावधानी ईश्वर बाती किं बरी जा लौक दुख भोगो मुक्ति दुखे वञ्चित मुक्ति सुख वञ्च परिणा अध्ययन पता चे सी लोग राजनीति वाे धार आचार्य व्यवहार ब्रह्मचार्य गृहस्थ संन्यासी एका हा दो लग मै सुना ईश्वर साक्षात्कार हि प्रथम उद्देश्य ईश्वर की उना हि मुख्य हो इन करोड़ों में और कई करोड़ों में मे एक व्यक्ति नहीं मिलेगा यह स्थिति व्यक्ति को व्यवहार अभी अभिभाजन करेंगे थोड़ा थोड़ा इतना संकेत दे दिया पृथ्वी पृथ्वी जलवायु आकाश फे आगया जीव वर्ग प्रकृति और ईश्वर ये कदा जान लाभ उपयोग ठीके पूरा व्यवहार व्यक्ति का मा जाता होकमे बहु से व्यवहारो कथया लोग कुछा कुछ करते हैं, कुछ समाज की बातें करते हैं, सब कुछ, पर कुछ्वे सम्बन्ध नह ईश्वरी ईश्वर क्या सोचता है एक पुस्तक लोकव्यवहार इ विक्र रं बहु सी बाते लिखि कि पत्र लिखना तु आरम्भ रो गुणो आरम्भ कि लखपति करोपति बन जागे सब बता दिया उसमें। पर प्रमात्मा काप्ति व्यवहारो पत्मा प्रति व्यवहार लक्ष्यो ये उमी सब कु लिखाला व्यवहार मानू जैस पुस्तको मे पूरी संकेत मिलिक व्यवहार परस्पर का और धर्म व्यवहार माता पिता व्यवहार राजां कथ व्यवहारमात्मा व्यवहार के हो जा य मन्त्र पढते वहां मंत्र पढ़ते समय आप देख रहे हैं कि कैसे ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है माता पिता गुरु आचार्य राजा ईश्वर के साथ सीधा संबंध जोड़ा जा रहा है, मंत्र में या नहीं है तो आप यह सीख जाएंगे तो निश्चित बात है कि आपका जीवन सफल होगा आप समाज राष्ट्र को विश्व को देन दे जाएंगे अन्य उल्टा परिणाम होगा अब थोड़ा थोड़ा उसका विभाजन करते हैं व्यक्ति आत्मा स्वयं के साथ उल्टा व्यवहार करता है और एक श्रोता भी करता है क्या कहा मैंने आत्मा स्वयं अपने साथ अपने साथ उल्टा, उल्टा व्यवहार करता है और श्रोल्टा भी करता है दोनों करता है आत्मा अपने आप को विद्यामय लगाना अविद्या से हटाना धर्म में लगाना अधर्म से हटाना आत्मा को जो आत्मा को विद्या उपासना धर्म में लगाना ये अपने साथ उचित व्यवहार है आत्मा के साथ स्वयं को अविद्या में लगाना अधर्म में लगाना ईश्वर से विरुद्ध उपासना करना ये अपने साथ अनुचित व्यवहार है आत्मा इसी की ओर संकेत जो गीता में दिया आत्मा ही आत्मा का बंधु है आत्मा ही आत्मा का शत्रु है एक भाग है अब आगे बढ़ते हैं बुद्धि अहंकार मन अंतकरण अंतकरण से विपरीत कार्य करना अविद्या के कार्य करना अधर्म आचरण करना अनुचित उपासना अंत पा गया अपने बाह्यकरण आंखना ना के बाह्यकर्ण है और बुद्धि अयंकार मन चित्त ये अंतकरण है तो अंतकरणों से वो कार्य करना जिससे आत्मा दुखों को प्राप्त करें ये अनुचित व्यवहार इनके साथ है उपकरणों के साथ इन उपकरणों के साथ इनसे विद्या के कार्य करना धर्म के कार्य करना शुभ कर्म करना ये इन उपकरणों का उचित प्रयोग है इनके साथ उचित व्यवहार है आगे बढ़ जाओ आनाथ बाह के कर्ण आगो ज्ञान इन्द्रो ज्ञान कर्मभकर्नो इ उचित काम लाना ज्ञानेन्द्रिय कर्म इन्द्रियो उचित व्यवहार ज्ञानेन्द्रियो उल्टा ज्ञानविज्ञान कल्टी चीजे जान इ कर्म इन्द्रोटे कर्म के इचित व्यवहार शरीर से अच्छे कर्म के बलवन् बने ये स्वस्थ बने खान पान वैसे ही करता है वो व्यायाम करता है उसकी दिनचर्या ठीक है ब्रह्मचर्य का पालन करता है ये शरीर के साथ उचित व्यवहार है एक उल्टा कर दो तो शरीर के साथ अनुचित व्यवहार अब आगे बढ़ो जो साते है चा परिवा चे विद्यार्थी हो परस्पर विद्यालय ऐसा व्यवहार उनका और हमारा दुख हते सुख तो तु उचित है और हम व्यवहारे व्यवहारे है दूसरे मित्रों के साथ साथियों के साथ परिवार के सदस्यों के साथ विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं उस व्यवहार से हमारी हानि होती है और दूसरे की हानि होती है उदाहरण के रूप में ले लो आप परस्पर प्रेम से नहीं रहते झगड़ा करते हैं कल्पना कर झगड़ते रहते हैं उससे बड़ा क्लेश होता है द्वेश के संस्कार बनते हैं आप अपना भला जैसे चाहते ऐसा दूसरे का नहीं चाहते अपने स्वार्थ के लिए बहुत काम करते, दूसरे के लिए कोई विशेष करते, ये अनुचित व्यवहार दूसरी वस्तु अधिक प्रयोगा अव दूसर उचित व्यवहार उन्नतिता के साथ अनुचित व्यवहार अवनति गिर जाता है। ए भा और है। अब चलो, इसी वर्ग मे चलेगे इकार माताी प्रकार पिता माता, इ प्रकार, प्रकार आचार्य से राजा जो वर्ग है इनके इनके साथ साथ इतना अच्छा करता है, वो उन्नत हो जाता इ अवहार व्यवहारता ग एक मोटे रूप में व्यवहार की परिभाषा लेनी हो जिन कार्यों के करने से जिन प्रयोगों से अपना और दूसरे व्यक्ति का दुख अटे या कम हो एक और सुख बढ़े वो उचित व्यवहार है क्या समझ में आया छोटी वा, एक वाक्यावली बना है छोटे वाक्य कर दिया क्या किए जिन जिन व्यवहारों से जिन प्रयोगों से दूसरों का और अपना दुख कम हो या अथवा दुख दूर हो और दूसरों के और अपने सुख की वृद्धि हो प्राप्ति हो ये उचित व्यवहार है और आगे बढ़ोगे तो ये कहेंगे जिन कार्यों के करने से अपनी और दूसरों की लौकिक उन्नति हो और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए उसका नाम नचित व्यवहार आया में नहीं आया है। अब समी आ अगे रमे क्षेत्र पार करके वाले मनुष्योलो अपि ये पशु वर्ग है पक्षी वर्ग है कीट पतंग है ना, इनके साथ भी उचित अनुचित होते पतङ्ग क्या नहीं मानते आप क्या समझते पशु गऊ घोड़ा गधा कुत्ता कीट पतंग है? होते है नहीं होते, हैं नहीं? होते, हैं। होते हैं। आपके कमरे में एक बिच्छू निकल के आया इसी और आपने डंडा उठाया और वो चल ही रहा था उसका मार मार के कचूम्बड निकाल दिया क्या यह उचित भी आ रहा है ना आप क्या हैं। आपने आपने कहा ये काट काट खाएगा एक और आपने इसको दिया काट खाने बाद समते <laughs> अब मिटा दि आपने कभी देखा आ लोक में। ये ताङ्गे चलाते नाोडा रते लोग व्यक्ति सरलता चे बैठ सकते हैं। एक, एक स्थिति है तांगों की छह के लगभग और वो अठारह बैठाता है और नहीं चलता तो मार मार के हाडों को तोड़ डालता घोड़े के ये अनुचित विवाह ऐसे सर्वत्र समझ लेना यह एक एक व्याख्या करनी पड़ेगी ईश्वर वाले व्यवहार के साथ प्रकार होता है इसकी व्याख्या दो विभाग बनाओ एक विभाग है कि उचित रीति से ईश्वर की उपासना करना और सर्वत्र व्यवहार में ईश्वर के आदेशों का पालन करना यह ईश्वर के साथ उचित व्यवहार है छोटी भाषा नहीं तो फिर व्याख्या करेंगे हु? नहीं आया होता समझ फिर समझो एक व्यवहारिक रूप है एक उपासना का भाव है आप दिन भर काम करते हैं अध्ययन अध्यापन करते हैं छे वक्त उस समय आप ईश्वर की उपासना में रहते हैं ईश्वर समर्पण परिणिधान में तो ईश्वर के साथ उचित व्यवहार है और यदि परिणाम में नहीं रहते दिन भर तो ये ईश्वर के साथ अनुचित व्यवहार है एक बात और आप मित्रों के साथ आचार्यों के साथ समाज में राष्ट्र में जैसा ईश्वर का आश है दूसर व्यवहार पालन ईश्वर उचित व्यवहार गहराय जाएंगे ना, न सूक्ष्मता मे आप मन मु विचार सोचते रते दिनभर सोचते हैं नहीं। तो सारी को करते हैं या नो सारी विचारधारा ईश्वर समर्पित है या न ये बताओ, बताओ, तो बता ईश्वर अनुचित व्यवहार ईश्वर सर्वाज् है, है ये आप कहते ईश्वर सर्वात्र विद्यामान है, भी है ये भी कहते हैं, सोचेगे जाने जो भी तीन काल मे ईश्वर च जान विद्यमान हैर नी र ईश्वर नी रखे ईश्वर मुझे दूर है ईश्वर दूर, दूर हु संबन्ध का ये सोचता बर, अपनी ठीक सोचतान ईश्वरी सर्वाज् ह विद्यामान हा समी संपर्क न ईश्वर मे सोचा है, देखो ये बुरा हे अहम् बुरा सोचा था, देखो, ये मुरा सोच लि अहं अोचा ये अहो ऐश्वरी रक्षि ईश्वर अनुचित व्यवहार अहं उपस्थित सज्जनों मातृश्न आपके समक्ष प्रसंग है कि आदर्श व्यवहार का क्या स्वरूप है और उस आदर्श व्यवहार से लौकिक सुख और मोक्ष का सुख कैसे सिद्ध होते हैं उसके विपरीत व्यवहार का क्या स्वरूप है और उससे लौकिक सुख की हानि मोक्ष सुख क हानि होती है है अपने अध्यापक आचार्य उपदेशक जो विद्या पढ़ाते शिखाते उनके विषय में क्या है उचित व्यवहार और अनुचित व्यवहार शिक्षण देते हैं धर्म के स्वरूप को बताते हैं स्वरूपे है व्यवहारूप बे है योगी बनाना चाहते हैं और सीखने सुनने समझने वाले आप विद्यार्थी उचित लाभ उनके साथ अनुचित है क्या समझ व्यवहारो दोराओ अध्यापक गुरु के साथ अनुचित व्यवहार क्या है इसको दोहराओ न सीकना मनन कर्तव्य अध्यापन न क्यवहार ये उपचित व्यवहार इसके विपक्ष में आचार्य अध्यापक गुरु उपदेशक वे विद्यार्थियों को अच्छे प्रकार पूर्ण रूपेण यथाशक्ति विद्या नहीं पढ़ाते धर्म की शिक्षा नहीं देते और तनम धन से उनकी सहायता नहीं करते ये था योग्य ये आचार्यो का विद्यार्थियों विद्यार्थ अनुचित व्यवहार है समाज समय हम उत्पन्न हुए और उसका अन्न जल वायु संपत्ति से हमारा जीवन सुरक्षित है हमारा पालन पोषण हुआ होता है होगा और हम उस देश राष्ट्र के लिए उसकी उन्नति के लिए और हानि से बचाने के लिए समाज राष्ट्र के लिए तनमन धन से उसकी रक्षा करना प्रवृद्धि करना दोषों को दूर करना ये समाज राष्ट्र के साथ उचित व्यवहार है इसके विपरीत उल्टा करना ये समाज राष्ट्र के साथ विपरीत व्यवहार है इसका संबंध व्यक्ति की लौकिक उन्नति और ईश्वर प्राप्ति के साथ जुड़ा हुआ रहता है कोई व्यक्ति कितना ही पढ़ता है विद्वान बन गया योगाभ्यास में बहुत समय लगाता है ये सभी बातें हो चुकी पर समाज राष्ट्र की स्थिति जो भी है उसमें आपत्तियां हैं उसकी जो हानियां होती है उसमें जो कुरीतियाँ चलती है उसमें जो आक्रमणकारी उसको दबाते हैं अन्याय बढ़ता है और वो व्यक्ति उसको रोकने के लिए अन्याय को प्रयासशील नहीं है उसकी उन्नति के लिए प्रयासशील नहीं है इसलिए यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए ये नियम बनाया गया आपको समझ में आया नहीं आया नहीं आया तो पूछो आप यहां विद्यालय में रहते हैं यहां के भमनों वस्तुओं का प्रयोग करते उन वस्तुओं को ध्यान से प्रयोग में नहीं जाते कहीं का कहीं पटक देते हो उनको सुरक्षित नहीं रखते एक वस्तु एक मास तक चल सकती है उसको एक, एक सप्ताह में समाप्त कर देते हो अब आपके कमरे एक का कम मैंने देखा दूसरे का देखा औरों का मुझे पता नहीं हो दरवाजे खुले अब वहां कुत्ता जा सकता, या या या है? या सकता या या है या नहीं बोलो हाँ ना बोलो ऐसे गूंगे की तरह बैठे हो है अच्छा वो हानि कर सकता है या नहीं तो इनका दुरूपयोग है या नहीं तो ये व्यवहार नहीं आता आपको या इसको आप अच्छा व्यवहार मानोगे हा नो या शङ्का या तु करो आगित है या ये को सम आया निशंका है क्या बता दण्ड दो एक दिन मान सकते आोषणा की जो दरवाजा खोला मार दण्डे समी तीन डण्डे अब आपकी ऐसी अेतावनी उभरे दरवाजे देखते देखतेखते बाहार पर नगे या नहीं होगा नही एक दिन की है कीघटना नही बोलोक दण्डविधान दरवाजा खुला छोडक आये तीन दण्डे समगे और एक दिन ऐसा मि ती फ़्रि मो दरवाजा छोडता कठिन है ना एक बार हो गया तो दूसरी बार फिर वो भी हो जाएगा और एक व्यक्ति को बताया ऐसे बतारवाजा छोडना हानिकारक है बस इतना ही उसको कहा कभी भी दरवाजा नोडता वो बता संविधाने अवहार मि ये हे आत्मदे बता दर जालीला बा महीने आंगे जे डण्डा लगा इनको एक बार। एक दिन लगाण्डा दूसरे दरवाजा न ये द्रूपयोग है बता द्रोग समय का दुपयोग एका जान आजा के कोसो व्यक्ति को अकेला जा नी मानता बीच मताज्जा आएगी और याद रखिए मैं आपके साथ र मूक्ष्मनुशासन का करने लग आप में एक दो व्यक्ति बचेगा सारे भाग्या सूक्ष्म अनुशासन लाग कात काले लेखकालो बच इ संभाना सारे भागे ये आ अब जब जति अनुशासन स्वीकार करके चलते नहीं नही तो मेरे साथ आपका है है या है? उतने समय कुव्यवहार य सुव्यवहार नहीं है एक बात है पूरा जोर लगाओ शक्ति, आपने जोर लगा दिया फिर भी वो त्रुटि रह जाती है इस त्रुटि में व्यक्ति के शक्ति सामर्थ्य ज्ञान होते हुए जो वो नहीं कर पाया उसके अंदर अल्प शक्ति है अल्प बल है इस दृष्टि से वो दोष हुआ है, है तो दोष पर उस व्यक्ति को इस दृष्टि से दोषी नहीं माना जाता कि इसने पूरा प्रयास नहीं किया क्या समझ माया अब क्या आप जावड़। जावड़। याँ याँ याँ में बैठो और मेरी बात सुनो मे बैठो सु बैठ या बैठ क्या बै जा इ वेखनी नीची मतना बा क्या ज्ञान लो दूगा त्रुटि उमे बल म् लगा दिया। फिर भी अल्पजिता कारण अल्प हम यह नहीं कहते कि आपने बल ईष हा वोष है, वो है तो पर जीवात्मा ज्ञान सीमा है जीवात्मा की बल की भी सीमा है वोर लेगा और मोक्ष की प्राप्ति योग्यता प्राप्ते तत् अस्ति दोष र जाये या नगे बोलो हा या ना नहीं, नहीं जी? क्या से पूरि शक्ति पूरा भी वो दूर नहीं होता ऐसा होगा होगा? होगा या नहीं हो गा? हो गा तो मुक्ति ते गो क्यामुक्ति हाँ हाँ ये आया समझ में तो व्यक्ति जितनी उसमें शक्ति है जितना उसमें बल है एक और ईश्वर से आचार्यों से मित्रों से भूमि जलवायु से जितनी शक्ति कर सकता है, उसका करना, उपारजित करस उपारजन कधार उस व्यक्ति का व्यवहार शुद्ध व्यवहार उचित व्यवहार है और लौकी लौकिक उन्नति और ईश्वर प्राप्ति होती है कुछ पूछना है? पूचना कि उचित हो, ईश्वर के गुरुओे मित्रो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश के साथ, अपनी अन्य इन्द्रियो अन्तःकर्ण पशुओ के साथ, के साथ, पशुओं के कि उचित व्यवहार कचित ये सूक्ष्मबुद्धि देखना पड़ेगा पता चेगा आप देखते हैं कहते हैं मन चलिया गया मन में बुराई आ गई राग आ गया काम क्रोध आ गए और मन बड़ा खराब है चलाने वाले आप और दोष मन को देते हैं ये मन के साथ दुर्व्यवहार है आप कु है मन के साथ क्या से मन माया बोलो मन चलाते और बुरे काम होते हैं और कहते हैं, हैं कि मन ब्रे का बुरे काम हो रहे हैं, मन मनता नहीं है, ते जाते हैं बुरे कामों मे और मन को दोषी ठहराते का समझे आदि बोल वी सुनाना है याद र बे बैठते वो अध्यापक ग्रूजी बता सुते है और सुनते ही क्या कहा उनको फिर कहते ये कहा ऐसे पढ़ते ही बैठ आप इधर उधर हाथ पैर मारते रहते पढ़ना सीख लो क्या समझ में आया आपको मन के विषय में और फिर मन को दो लगाते हैं कि मन अपने आप है और इससे मन के साथ आपका दुर्व्यवहार है कुव्यवहार आंख से देखते हैं बुरी दृष्टि से आंख से देखते हैं आंख से देखते हैं मानते हैं कि आंख जो है बहुत बुरी है ये बुरा दिखा चित्र लेकर के हमारे अंदर ले जाती है सुंदर रूप का उसे काम वासना उत्पन्न होती है ये बहुत बुरी है आंख ये आंखों के साथ दुर्व्यवहार अब समय का दुरूपयोग समय के साथ दुर्व्यवहार है व्यक्ति को प्रतिदिन प्रातः काल से लेकर उसका उपयोग समय में काम अपने दूसरे सब करने और वो व्यक्ति पूरे समय को ठीक उचित रूप में प्रयोग में नहीं लाता बहुत सा समूह से चला जाता है योजना बिना च जाता है।, वो ही नहीं रहता है मन से जो काम करने थे उनको नहीं करता व्यान से जो करने थे उनको नहीं करता शरीर से जो करने थे उनको नहीं करता समय का द्रपता व्यवहार में मे चेष्टाइ व्यवहार में बोलते उठते, बैठते खाते पीते हम, हाव भाव वाणी बोलना हसना हसना जो ये व्यवहार लौकिक उन्नति मे और मुक्ति मे बाधक हो है अस्ति ध्यान में उडान बता एक व्यक्ति कड़ा रुचिकर लता किसी को कुछ किं लेता है उ अगता